रहो, रहो, रहो, रहो। नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशे करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में परमजीत कौर जी उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से परमजीत कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया कैसे हैं आप बहुत ही बढ़िया <laughs> <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस बहुत बहुत बहुत ही आनंद पूर्वक है जी मुझे ज्ञान में आए अभी चार से पाँच महीने हुए हैं लेकिन मेरी लाइफ पूरी की पूरी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई है जैसे ये जैसे कहते हैं ना दूसरा जीवन जैसे भी मुझे, भी मुझे भी मिला हो जीवन। क्योंकि पहले क्या होता था हर किसी की बात मुझे हर्ट होती थी लेकिन जब से मैं ज्ञान में आई बाबा का बाबा के साथ योग लगाया तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लिया दूसरों को नहीं दिया विल्किल विल्किल। अब मन की शक्ति और मन की स्थिति इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है जी मास्टर सर्वशक्तिमान जैसे सूरज भाई बोलते हैं ना हाँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है तो और जो ग्लोबल समिट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा है और इतनी सारे बहनें आई जिन्होंने हमें लाइफ के और परमात्मा आत्मा का परिचय दिया ये ज्ञान का जो अनुभव है वो अद्भुत है हम भी आज भी। तक जिस ज्ञान में थे वो एक कहते हैं भ्रम में थे और ये भ्रम मेरा जो निकला है वो बाबा के पास आने से ही निकला है भी। भी। भी। मेरा तो मन ऐसा करता है कि बस यहाँ से ना ही जाऊँ तो अच्छा है यहीं बस जाऊँ यहाँ की जो वाइब्रेशन है जे जे। उस वाइब्रेशन में इतनी शक्ति है मन इतना पावरफुल हो जाता है बस अब इससे ज़्यादा शब्द <laughs> नहीं है मेरे पास शब्दों की कमी है यही बयान नहीं किया जा सकता ये तो अनुभव है परमजी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और निश्चित तौर पे एक बार आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है ज्ञान समझ में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ हमारे जीवन को बेहतर और सुंदर बना रही है तो यही रहना चाहिए और निश्चित तौर पे आत्मा का जो सुकून है आत्मा का जो शांति है वो यहाँ पर मिल जाती है क्योंकि परमात्मा का ये बनाया हुआ स्थान है तो जो भी आत्माएँ भटक कर आती हैं तो उनको एक सुकून जो कहते हैं ना वो मिल जाता है ऐसे आत्मा चाहती है कि यहीं रहें और इस चीज़ का और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करें परमजीत कौर जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए क्या करते हैं आप मैं आईटी सेक्टर में हूँ मैं गुड़गांव में ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज है उसमें एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हूँ मेरा आईटी का टोटल एक्सपीरियंस लगभग कुछ अठारह साल से ऊपर है अच्छा। और <laughs> मैं 2003 की पास आउट हूँ मैंने इंजीनियरिंग किया है आईपी यूनिवर्सिटी से उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिटर मैंने एज एन ऑडिटर भी काम किया है आई टी में तो पूरा आईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है हम लोगों का जॉब आपको पता है आईटी में कितना हेक्टिक होता है तो ये एन्जाइटी डिप्रेशन और टाइट टाइमलाइंस हम दिल्का। दिल्का। लोगों को बहुत परेशान करती हैं ये स्ट्रेसफुल लाइफ है हम लोगों का तो एक डेढ़ साल पहले मैं भी इससे शिकार हुई थी अच्छा। तो मुझे बस यही लगा कि अब शांति कहाँ है शांति शांति की खोज में निकल रही थी गुरुद्वारे जाती थी वहाँ पीस नहीं मिली मंदिरों में जाती वहाँ पीस नहीं मिली मैं ढूंढती रही कि इनर पीस है कहाँ कहा? जब आई तो ये तो कहीं और थी ही नहीं ये तो मेरे अंदर ही थी ये तो मेरी आत्मा का ही ओरिजिनल संस्कार है ये ज्ञान भी मुझे यही मिला बाबा के पास जी, जी, तो बस अब बाबा से जुड़ गए बाबा के बन के रहेंगे <laughs> और बाबा को याद करते हैं परमजीत जी मैं चाहूँगा कि आप छोड़ा सा आपने जैसे कहा कि परमात्मा को ढूंढना पीस कहाँ है तो इसके लिए आपने कहा गुरुद्वारा जाते थे या मंदिर जाते थे हाँ जी तो ये जो खोज है वो कितना समय से शुरू था आपके पास ये बहुत ही टाइम से दे दे। जैसे मन मेरा जो मन था ना काफ़ी टाइम से बहुत अशांत था दे दे दे। कॉलेज करके जॉब ढूंढे जॉब के बाद स्ट्रगल तो रहता ही आपको पता आ, है बच्चे आ, की लाइफ में जैसे ही वो स्कूल में जाता है कंपटीशन शुरू हो, हो जाता है तो <laughs> कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन अब कंपटीशन के बाद जब आईटी सेक्टर में आते है तो और कॉम्पटिशन फिर घर वाले तो और कॉम्पिटिशन दे स्ट्रेस दे हैं और जब बच्चा होता है तो और कॉम्पिटिशन तो ये सारी चीजें इतना ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था बस फिर इम्पोर्टेंट <laughs> है क्यूँकी अब बहुत सारे लोग सोचते है की मुझे भगवान कब मिलेगा आपका ये था वो रास्ते पे ले जाता बिल्कुल तो इतना है कि वो की वो चीजें आपके टाइम के अनुसार चीजें संभव हो पाती जी आपको समय के पहले भाग्य से ज्यादा नहीं, मिल नहीं मिलता नहीं मिलता बिल्कुल इसीलिए तो वो चीजें जो है टाइम कम वो चीजें हो जाती है उसके लिए एफर्ट नहीं करना अभी आपको एफर्ट लगता है क्या अब नहीं लगता कुछ भी नहीं लग कुछ रहा है आपको तो लग रहा है कि मुझे पाना था सो पा लिया लेकिन आज से कुछ समय पहले एक साल पीछे अगर चले जाते हैं तो वहाँ सब चीजें मुश्किल लगती थी बिल्कुल पहले तो संभव भी है क्या भगवान से मुलाकात हो सकती है भी सोच सकते ये बिल्कुल संभव है मुझे ऐसा लगता है अब तो बिल्कुल ही संभव है तो यही है कि भाई आपके थॉट्स आपको जो है आपके डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं। किसी ने कहा कि आपके दुनिया में अगर कोई है तो वो आपके विचार ही आपके दोस्त है बाकी तो सब तो secondary है। जी अगर आपके कोई है तो आपके विचार है, और है। और आप विचारों को अगर अच्छा बना लेते हैं तो आप अच्छा बन जाते हैं। और आप अच्छे है तो संसार अच्छा जैसे दीदी बोलते है ना संकल्प से सिद्धि सिद्धि संस्कार बन जाते तो परमजी जी मैं चाहूँगा जाती जाती आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज या क्या बातें बताने वाले हैं जी मैं तो यही कहना चाहूँगी जितना हमारी लाइफ में स्ट्रेस है हर इंसान को अपनी लाइफ में सुबह अमृत वेला उठ के दस मिनट योग तो करना ही चाहिए <laughs> कहते <laughs> हैं हम बॉडी का ध्यान रखते हैं हम आत्मा का ध्यान ही नहीं रखते बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं सारी मेडिसिन लेते हैं वाइटमिनस लेते हैं लेकिन आत्मा की इम्यूनिटी तो योग से बनती है तो आत्मा को भी तो शक्तिशाली बनाना है ना बिल्कुल, बिल्कुल। बस योग कीजिए खुश रहिए और फिर प्राप्ति <laughs> आएगी होगी धीरे धीरे <laughs> बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत सुंदर आपने कहा कि आप एनर्जी चाहिए तो सवेरे अमृत वेला जो है मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा है जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एनर्जी रेज हो जाती है आपको मिल जाती है जो भी आपकी कमियाँ हैं वो भरपूर हो जाती हैं आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसलिए मेडिटेशन का जो सुबह का सेशन है उसे पावरफुल बनाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया परमजीत जी बहुत अच्छी बातें आपने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें इन्हीं शुभ के साथ आप इसी तरह खुश रहें मस्त रहें और जो आपने मार्ग चुना है उस मार्ग पर बने रहें धन्यवाद <laughs> धन्यवाद <धन्यवार्थ। laughs> <धन्यवार्थ। laughs> आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो ए,